देवी भागवत आठवां स्कंध रम्यक वर्ष में मनुजी के द्वारा मत्स्य रूप की उपासना श्रीहरी की लक्ष्मी जी केतुमाल वर्ष में उपासना करती हैं इस वर्ष के अन्य भी प्रजापति प्रवृत्ति अधिकारी देवता कामना सिद्धि के लिए उपासना में तत्पर रहते हैं रम्यक वर्ष में भगवान श्रीहरी मत्स्य धारण करके विराजते हैं उनकी यह सर्वश्रेष्ठ मूर्ति संपूर्ण देवताओं के लिए वंद्य है वहाँ मनुजी निरंतर उनका स्तमन करते हैं मनुजी कहते हैं ओम नमो मुख्यतमाय नमः, सत्वाय प्राणायजसे बलाय महामत् नम सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल इंद्रियबल और शरीर बल ओंकार के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्यु को बार बार नमस्कार है सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान आप सभी प्राणियों के भीतर और बाहर प्राण रूप से संचरण करते हैं आपको देखने में सारे लोकपालों की दृष्टि कुंठित रहती है ईश्वर नाम से प्रसिद्ध आप वे परम पुरुष हैं जिनके वश होकर यह अखिल जगत इस प्रकार नाचता है जैसे नट के हाथ की कठपुतली भगवान निश्चय ही लोकपालों के मन में आपके प्रति डाह उत्पन्न हो गया था फलस्वरूप वे आपका सहारा न लेकर अलग एकत्रित हुए और इस प्रयत्न में लग गए कि हम मनुष्य पशु नाग एवं स्थावर आदि प्राणियों की स्वयं रक्षा कर लेंगे परंतु वे इस कार्य को संपन्न नहीं कर सके अजन्मा प्रभो प्रलय काल का समुद्र उत्ताल तरंगों से सुशोभित था उस समय आप औषधियों और लताओं को स्थान देने वाली पृथ्वी को तथा मुझ को लेकर उस समुद्र में बड़े उत्साह के साथ क्रीड़ा कर रहे थे ऐसे जगत के प्राण स्वरूप आप भगवान मत्स्य को बार बार नमस्कार है इस प्रकार राजाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले मनोजी देवाधिदेव भगवान श्रीहरि की जो मत्स्य के रूप में अवतरित है तथा तो जिनकी कृपा से संशय समूल नष्ट हो जाते हैं स्तुति करते हैं ये मनोजी भगवतपरायण पुरुषों में उत्तम माने जाते हैं इन्होंने योग साधन करके समस्त पापों को नष्ट कर दिया है ये भक्तिपूर्वक भगवान का ध्यान करते हुए इस रमक वर्ष में विराजते हैं